उसको भोगी बनाना चाहते हैं जो भोग चाहता है उसको धनी बनाना चाहते हैं जो धन और भोग चाहता है उसको धर्मात्मा बनाना चाहते हैं और जो धर्मात्मा है उसका धर्म कर्म छुड़ा के बाबाजी बनाना चाहते हैं जो बाबा जी है माने हम इतना परिवर्तन चाहते हैं आपको फकीरों की बात सुनाता हूँ मैंने एक बार एक महात्मा से पूछा तुम्हारी उस समय बीस बाईस बरस रही हो तो महाराज हम अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन कर ले तो आप हमको पसंद करेंगे नहीं? कितना बदल ले, अपनी को कितना बदल ले? तो बोले देखो हमारा मन और तुम्हारा बदला, दोनों कभी एक नहीं हो हम जितना जितना तुम बदलते जाओगे हम और और बदलना चाहेंगे तो उसका तो कहीं अंत नहीं मिलेगा तो हम अपने को विक्षिप्त क्यों करें पागल क्यों बनाएं और तुमको पागल क्यों बनाए तुम जैसे हो वैसे ही हमारे बहुत प्यारे हो हमको बहुत पसंद हो है ना हम तुमको इसी रूप में पसंद करते हैं देखो आपका मन बन जाता है कि नहीं बन जाता अपनी जिद दूसरे के ऊपर चलाना ये दुख का कारण हो जाता है हम दूसरे को अपने मन के अनुसार बनाना चाहते हैं अरे बाबा तेरे भाव जो करो बलो करो संसार नारायण तो बैठे अपनो भवन गुहा ये है कर्म का मार्ग भक्ति का मार्ग ज्ञान का मार्ग कर्म का मार्ग अपने हृदय को स्वच्छ बनाने के लिए है अपना हृदय अगर शुद्ध हो जाए तो सब शुद्ध हो एक आदमी झाड़ू लगा रहा था घर में अब वो बार बार झाड़ू लगावे पर गंदगी दूर न हो फिर धू फिर धू फिर धू किसी समझदार आदमी ने देखा बोला कि बाबा तुम घर को तो साफ करना चाहते हो लेकिन तुम्हारा झाड़ू जो है वो तो गंदा है गंदे झाड़ू से घर साफ करोगे तो उसमें धूल गिरेगी तो यदि तुम्हारा मन ठीक नहीं होगा तो तुम दूसरे को ठीक करने जाओगे वो भी बिगड़ जाएगा सीखो सही कुछ सीखो देखो आप बैकुंठ में जाना चाहते हो तो आपने न बैकुंठ देखा है न ना बैकुंठ नाथ को तो देखा है। अन तो साजन है जिसको आप चाहते हो वो आपसे मिला नहीं है कभी और उसके पास पहुंचने का जो रास्ता है अन जाना है कभी उस पर गए नहीं हो तो अनमिले साजन से मिलने के लिए और अनजाने रास्ता से चलने के लिए आपको रास्ता दिखाने वाले की जरूरत है व्यापार के लिए बड़े व्यापारी की जरूरत है हो हमने देखा है आप व्यापारियों के गुरु हम सवेरे मेरे ड्राइव पर घूमने के लिए आते थे तो क्या नाम गोविंद राम सेक्सरिया है तो महाराज मेरे ड्राइव पर चलते थे उनके साथ दस बीस पचास जने हो महाराज हाँ हाँ जैसे साधुओं के साथ चेले लोग चलते हैं, वो ऐसे उनके साथ चेले लोग चलते थे और चाहे तो वो किसी चीज का भाव बढ़ रुई का भाव बना दे गता दे, उसके बाएं हाथ का खेल था बाजार को अपने काबू में रखने की कला तो सब लोग सीखते थे फोन आते थे क्या भाव है जी धारणा है ध्यान धारणा तय होती सवेरे हो, हो प्रातः काल उठ के ध्यान धारणा तय होती अब आप लोग सोचो ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हो और आप किसी जानकार का आश्रय नहीं लेते आपकी ध्यान धारणा सवेरे तय नहीं हो जाती आप तो छल करते हो बाबा कपट करते हो झूठ बोलते हो नहीं मनी करते हो और चाहते हो ठीक रास्ते पर चले तो विश्वास एक बताने वाला चाहिए एक विश्वास चाहिए एक जानकारी चाहिए एक उसके लिए कुछ करना चाहिए पहले तो वैकुंठ और बैकुंठ नाथ पर विश्वास करो फिर वहां चलने का निश्चय करो फिर जानकार से मार्ग तय करो और फिर उस पर चलो तब आप वैकुंठनाथ के पास पहुंच जाओगे अच्छा महाराज एक ऐसी चीज है जिसके लिए ना तो आंख पर दूरबीन लगाना है नीन लगाना है हमको मालूम नहीं उसको क्या आप लोग आजकल क्या वो हमारे तो बचपन की भाषा है ना उर्दू में सुना है एक दूरबीन होता है एक होता है, हाँ। माइक्रोस्कोप, तो हमने दूरबीन लगा के दूर की चीज देखी है वो, हाँ। दूरबीन बोलते हैं उसको, ओ पहाड़ देख रहे हैं जंगल देख रहे हैं दूर दृश्य देख रहे हैं बिहारी जी का दर्शन करने भी जाते हैं तो कभी कभी लगा लेते हैं दूरबीन की ठेक देख अच्छा खुरबीन बहुत महीन चीज को पहला दिखाने वाला है जो होता है ना खुदबीन बोलते हैं आ, कभी वो लगा के देखते हैं लेकिन जो हमारे भीतर वस्तु है परमेश्वर उसके लिए खुर्दबीन की दूरबीन की जरूरत उसको देखने के लिए आग दूसरी चीज़ उसमें पहली शर्त यह है कि आप दूसरी चीज को देखने का जो अभ्यास पड़ा हुआ है उसको काम करो बंद करो अपने भीतर वाली जो चीज है उसको देखने के लिए बाहर की चीज देखने का जो अभ्यास पड़ा हुआ है बाहर की वस्तुओं से मुहत्तर है दुश्मनी है देखने का अभ्यास है उसको कम करो हमने परसों तेरसों कहा भाई किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए तो शिकायत ये आई कि भला ऐसा हो सकता है निंदा किए बिना कोई कैसे रह सकता है रह ही नहीं सकता भला कोई मनुष्य बिना निंदा किए रह सकता है मैंने कहा भाई हम कालका देवी की सड़क पर नहीं बोलते हैं ना हम चौपाटी पर नहीं बोलते हैं। जो भगवान के रास्ते चलना चाहते है उनको बाहर की दृष्टि छोड़नी पड़ेगी निंदा स्तुति छोड़नी पड़ेगी राग देश छोड़ना पड़ेगा उनको दुनिया की भलाई बुराई छोड़नी पड़ेगी आप तो टार्च लेके आग, देखते हैं ना आग से टार्च जलाया फिर आग से देखी बाहर की चीज बिल्ली के पास टार्च होती है अरे अंधेरे महाराज बिना टार्च ही देख लेती आख कहीं देख लेती और जोगी को आंख ना वो तक भी देख लेता अपने भीतर जो परमात्मा है उसके लिए न बाहर के कार्य की जरूरत है न बाहर की आंख की जरूरत है सूरदास को भी भगवान का दर्शन तो न तो बाहर का धन या भोग प्राप्त करना है न तो स्वर्ग बैकुंठ में जाना है यदि आपको आत्मज्ञान आप प्राप्त करना है तो जरा भीतर की ओर नजर कर लीजिए और भीतर की ओर नजर करने का मतलब है कि बाहर के अच्छे को बुरे को देखते हैं तो देखने दीजिए लेकिन ज्यादा गौर से मत देखिए ज्यादा गौर से उनको मत देखिए देखिए उनका संस्कार अपने चित्त में मत लीजिए देखिए भीतर देखने वाला कौन है देखने वाले में वो समाया हुआ है जिसको आप पाना चाहते हैं जिसने ये सृष्टि बनाई है वो कहा रहता है आपके हृदय में रहता है जो सृष्टि का पालन आया है वो कहा रहता है आपके हृदय में रहता है संहार करने पर जिसमें ये सारी सृष्टि लीन हो जाती है वो कहाँ रहता है आपके हृदय में रहता है तो बाहर की दूरबीन फुरबीन को बाहर छोड़ दीजिए आपको जहां की तहा रहने दीजिए है हम आपको ईश्वर दिखाते हैं ईश्वर दिखाते हाँ आपके बारे में हमारा आइडिया ऐसा हो कि आप नहीं देखना चाहते हैं तो काय को दिखाएंगे कौतूहल से नहीं होता है कौतुक से नहीं कि हम तमाशा देख लेंगे कि ईश्वर कैसा है तमाशा देखने वालों को ईश्वर नहीं देखता है ये कोई खाला का घर नहीं है ये तो घर है प्रेम का खाला का घर ना देखो आपकी बुद्धि कभी काम करती है और कभी सो जाती है कभी गलत काम भी करती है आपकी बुद्धि कभी गलत विचार करती है कभी ठीक विचार करती है कभी विचार नहीं करती है विश्राम करती है तो बुद्धि एक मशीन की तरह काम करती है कभी मशीन खटखट करने लगती है कभी बिल्कुल ठीक ठीक चलती है कभी उसको विश्राम देने के लिए बंद करना पड़ता है तो ये तीनों काम आपकी बुद्धि करते हैं, कभी विश्राम करती है कभी सही काम करती है कभी गलत काम करती है इन तीनों के पीछे जो बिजली की तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर बैठा हुआ है वो बुद्धि को पकड़ के सुला देता है वो बुद्धि को शक्ति देता है काम करने के लिए जरा उसकी ओर देखो आपकी बुद्धि दुनिया का काम कर रही है नहीं कर रही है और ईश्वर उसको शक्ति दे रहा है और आप ईश्वर को और बुद्धि को दोनों को देख रहे हैं कहीं बुद्धि को नहीं देख रहे हैं ईश्वर को देख रहे हैं ईश्वर सर्वभूता ब्राम सर्वभूता यंत्रुढ़ आओ परमेश्वर को देखो वो आपकी बुद्धि का अंतर्यामी है यो यो ना प्रचोदया आपकी बुद्धि का प्रेरक है तो आप बुद्धि क्या खेल रच रही है दुनिया में उस खेल को देखना छोड़ दीजिए छोड़िए थोड़ी देर के लिए छोड़िए और बुद्धि को भी देखना छोड़िए और फिर जो नचा रहा है उसको देखें आप चाहें आपकी मर्जी हो तो जिस ईश्वर को देख रहे हैं उससे एक हो जाइए आपकी भक्ति हो जाएगी वो इसका नाम भक्ति है ईश्वर से हम अपने को ईश्वर से एक कर दें इसका नाम भक्ति है और ईश्वर को अपने से एक कर ईश्वर को अपने में मिला ले तो ज्ञान हो जाएगा और अपने को ईश्वर में मिला दे तो भक्ति हो जाएगी लेकिन ये सारी साधना चाहे कर्म की हो चाहे भक्ति की हो चाहे ज्ञान की हो एक ईमानदारी की अपेक्षा रखती है और दूसरे के ऊपर इसमें जब तक नजर रखोगे तब तक न धर्म सिद्ध होगा न भक्ति सिद्ध होगी न ज्ञान सिद्ध होगा न योग सिद्ध होगा सबसे बढ़िया बात यही है कि आपके भीतर जो रस रहस्य है जो सांस आ रहे, जो तत्व तत्व है उसको पहचानिए उसका नाम लीजिए जब कीजिए उसके रूप का ध्यान कीजिए उससे प्रेम कीजिए उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए उसमें अपने को मिला दीजिए उसको अपने में मिला दीजिए लेकिन ईश्वर के रास्ते में चलना है भाई तो ठीक ठीक ईमानदार होकर चलना चाहिए बेईमान के लिए यह रास्ता नहीं है झूठे के लिए नहीं है छली कपटी के लिए नहीं है अपना भी टाइम काय को बेकार करो दूसरे का भी क्यों बेकार करो जो तुम्हें चाहिए है ब्याह चाहिए है तो ब्याह करो पैसा चाहिए तो पैसा कमाओ है और परमेश्वर को चाहिए है तो जरा अपने दिल को टटोलो, वहाँ बैठा हुआ है मिलेगा मिलेगा ओम शाम विश्व सामदन निपुना ब्रह्म विद्विक्यलूसानंदतीथि पथि का नंदय्रम पड़ता है सबसे व्यवहार करना पड़ता है तो इतने लोगों का ख्याल रख के अपना व्यवहार कैसे चलाया जा सकता है चोर तो को पकड़ के दंड दें उठे का बहिष्कार कर रहे हैं स्वार्थी से बच के रहे हैं बोले नहीं इस तरह से तो तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा विक्षेप आ सबकी रहनी का पता लगाना और फिर उस रहने के अनुसार उसके साथ व्यवहार करना ये शक्य नहीं है बोला जैन दर्शन में एक आक्षेप किया है वो कहते हैं तुम गाय का लक्षण कैसे बना सकते हो गाय की पहचान कैसे कर सकते हो तो ले निश्चय करते हैं कि जिस जानवर के गले में ललरी लटकती हो उसका नाम गाय बैल है सासनावत त्वंगो गाय के सिवाय और किसी दूसरे जानवर के गले में गलकम्बल सासना ललरी नहीं लटकती है हो गई पहचान उसकी गलत है क्यों क्या तुमने दुनिया के सब जानवर देख लिए हैं ये जैन धर्म में हो जैन में ऐसे हमारे नैयायकों के लक्षण पर शासनावत्म गुत्वम पर अक्षे जिसने देख लिया हो कि सृष्टि के अनाध काल से अब तक दूसरा कोई जानवर गलकम्बल वाला नहीं बना आगे नहीं बनेगा और दुनिया के पर्दे पर कहीं भी दूसरा कोई जानवर ऐसा नहीं होता तो वही ये पहचान बता सकता है कि हाँ गाय ऐसी होती है नहीं तो तुम्हारा लक्षण अनेकांत में ही जाएगा अगर क्या आप सबकी हिस्ट्री सीट रखोगे अपने पास रजिस्टर रखोगे कि किसके साथ पैसा व्यवहार करना चाहिए क्या आपका घर कोई पुलिस का थाना होगा तो आप अपने दिल को पागल बन करा व्यवहार की एक रीति है वो रीति है कि आप अपने दिल को ठीक रख यही व्यवहार की शुद्ध रीति है दूसरा चोर है चोरी करता है तो तुम अपने को चोर मत बनाओ दूसरा क्रोधी है क्रोध करता है तुम तो अपने को क्रोधी मत बनाओ दूसरा स्वार्थी है चोरी बेईमानी करता है तुम चोरी बेईमानी शास्त्र की रीति यही है दूसरा व्यभिचारी है व्यविचार करता है पर तुम अपने को व्यविचारी मत बनाओ तुम ऐसा नहीं बना सकते कि सब लोग तुम्हारी ओर मुस्कुरा के देखें तब तुम उनको देख करके मुस्कराओ तुम्हें अपने हृदय में जो आनंद है उसको मुस्कान के द्वारा बिखेरते रहना चाहिए और यदि तुम ये दान करते रहोगे ये बड़ा भारी दान है वो यदि तुम दस आदमियों के बीच में मनहूसियत लेके उदास मुरझाए हुए चेहरे से जाके बैठ जाओगे तो वे लोग भी कहेंगे बाबा पता नहीं इसके घर में क्या हुआ है तुमको देख के मुरझा जाएंगे हो और यदि तुम तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करो तो चुपचाप बैठे हुए लोग भी तुम्हारी हसी में तुम्हारी मुस्कान में अपनी मुस्कान मिला देंगे यही भवभूति ने बहुत बढ़िया कहा मनुष्य को कैसे रहना चाहिए बोले प्रिय प्राय वृत्ति मनुष्य की वृत्ति प्रिय प्राय रहना चाहिए माने हर समय मन में अपना प्यार आ रहे एक तो ये हुआ प्रिय प्राय भ्रत दूसरा का ऐसे ढंग से रहो कि किसी को तुम्हारी रहनी उद्धत न लगे दिल्ली में एक सज्जन आए थे महाराज मेरे पास ऐसा कपड़ा पहने हुए थे और ऐसी पेटी बांधे हुए थे और ऐसी मूछ और ऐसा श्रृंगार मैंने तो उनसे बड़े प्रेम से बात करी पर हमारे आसपास के लोग डर गए हो। ये कौन है किस लिए आया है उसने अपनी अंगूठी निकाल के हमको पहना दी अपना चद्दर ओढ़ने को कहा है? सब हमारे पास हमारे फिर किसी ने तो राई नोन उतारा कि उसकी नजर न लगे <laughs> अपना देश अपनी भूषा अपनी वाणी अपनी रहनी ऐसी रहे कि जो उद्धत न मालूम पड़े दूसरे को दुख न पहुंचावे दूसरे को अप्रिय न लगे समझदारी के विरुद्ध न मालूम पड़े प्रिय प्राय दृषते अपनी जीविका ऐसे ढंग से चलाओ हो वृत्ति जीविका कि दूसरे को कष्ट न हो और तुम्हारा खान पान परिथान ठीक चल गया हो यह परिथान शब्द संस्कृत का पहनावा जिससे तुम अपने को ढकते हो पान शब्द है पीने के लिए और खान शब्द है खाने के लिए हो। ये भी संस्कृत का ही शब्द है खानी इंद्रिया उज्जीव ये थी खान जिससे हमारी सुनने की देखने की चलने की काम करने की ताकत बनी रहे उसको बोलते हैं खान खान पान परिधान ये हमारा ऐसा हो जो उसको देख करके दूसरों को उद्वेग न हो घबराहट न हो प्रिय प्राय वृत्ते ही अपना मन सबके लिए प्यार लेकर रहे हम सबके साथ व्यवहार प्यार का करें अपनी जीवनचर्या अपना अपनी रहनी अपनी जीविका प्यार कर देखो आप थोड़ी देर के लिए जब ये सोचते हो कि हम झूठ बोल के अपना काम चला दें हमारा काम कैसे बनेगा काम झूठ बोलेंगे अपना काम बन जाएंगे कपट करेंगे अपना काम बन जाएंगे लेकिन ये भी तो सोचो कि जब इस सामने वाले को पता चल जाएगा कि तुमने झूठ बोला है छल किया है कपट किया है कौन रहता है दुरा किया है तो तुम्हारे बारे में सामने वाले का जो आइडिया बनेगा जो ख्याल बनेगा वो तो हमेशा के लिए यही हो जाएगा ना कि भाई ये झूठ बोलता है छल करता है कपट करता है है तो सामने वाले के हृदय में अपनी छवि बिगाड़ के हमेशा के लिए रख देना कि ये छली है कपटी है झूठा है टोंगी है आप अपना तो अपकार करते ही हो दूसरे का भी अपकार करते हो क्योंकि उसका मन विराद है तो वेदों में वर्णन है मनुष्य को कैसे रहना चाहिए स्वस्थ पंथा मनुचरेनो सूर्या चंद्र मसागा जैसे पृथ्वी सबको धारण ही करती है जैसे जल सबको रस देता है जैसे तेज सबको उष्मा सबके शरीर में टेम्परेचर जीवन है वायु सबकी सांस के लिए अपने को समर्पित करता है आकाश सबको घूमने के लिए अवकाश देता है सूरज सबको रोशनी देता है चंद्रमा सबको चांदनी देता है वो कहीं फंसता नहीं न सूर्य न चंद्रमा स्वस्थी पंथा अनुचरे आप दूसरे को मत बनाओ अपने को बनाओ आपको याद है जब गांधी जी थे मालवीय जी थे और प्रश्न खूब चर्चा का विषय था बोले अपने अपने को बनाने में सब लोग लग जाएंगे तो दुनिया बिगड़ जाएगी महात्माओ ने कहा नहीं तुम दुनिया का ठेका मत लो सब लोग अपने अपने को बना लेंगे तो दुनिया बन जाएगी तो यही कल्याण का मार्ग है स्वस्थि पंथा मन चरजा आओ अच्छी तरह से हम अपने रास्ते में चलें जब हम अपने रास्ते पर ठीक चलेंगे कैसे चले हैं? बोले सूरज चंद्रमा सूरज अपने भाई भतीजे को ज्यादा रोशनी देता है क्या चंद्रमा अपने भाई भतीजे को ज्यादा चांदनी देता है क्या नहीं एक रस सबके ऊपर चांदनी बरसता है एक रस सबके ऊपर रोशनी डालता है और सबको रास्ता दिखाता है लेकिन ये नहीं कि अपना रास्ता छोड़ ठीक ठीक अपने रास्ते पर चलता है हमको कैसे चलना चाहिए देखो एक स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा गुण भगवान श्री कृष्ण ने बताया है स्त्री के शरीर में मैं कैसे रहता हूँ की श्री वाक्स नारिणाम स्मृतिर मेधा धृतिर क्षमा एक स्त्री के जीवन में भगवान रहते हैं सात रूप में हो स्त्री एक और उसमें भगवान सात ऐसी विभूति आपको दस दसवें अध्याय में गीता के दूसरी और कोई नहीं मिलेगी मनुष्य में किस में रहते हैं? मनुष्य में किस रूप में रहते हैं क्या पौरुषम मनुष्य में एक पौरुष पुरुषार्थ के रूप में रहते हैं केवल एक बोले स्त्री के शरीर में बोले स्त्री के शरीर में सात रूप से भगवान रहते हैं एक तो उसकी कीर्ति हो पास पड़ोस के लोग उसके ऊपर अविश्वास न करें उसके प्रति दुश्चरित्रता की शंका न हो है? उसके पति उसके पुत्र उसके माँ बाप उसके सास ससुर उसको झूठी न समझे छली न समझे कपटी न समझे अगर एक मामले में उसको झूठी समझ लें तो ये ख्याल होगा कि बाबा हाँ ये चोरी भी करती होगी और झूठ बोलती होगी ये व्य भी करती होगी और झूठ बोलती होगी है ना? एक बार झूठ पकड़ा गया और तुम्हारे ऊपर शंकाओं का जाल आ गया तो कीर्ति पवित्र कीर्ति के रूप में स्त्री के शरीर में भगवान रहता है उसकी श्री उसके अंदर जो चारित्र का सौंदर्य है सच्चरित्रता की सुंदरता है उसकी जो मधुर वाणी है आ, कम बोलती है सच बोलती है प्रिय बोलती है हित बोलती है आ, मौके की बात बोलती है आवश्यक होने पर ही बोलती है भगवान है उसके शरीर में महाराज जो जिस स्त्री के मुंह से केवल आवश्यक वचन निकलते हैं उस स्त्री के हृदय में तो भगवान बैठे हुए शरीर में भगवान बैठे हैं स्मृति समय पर क्या काम करना है इसकी याद आ गई ये नहीं भूल गए और मान लो पहले से मालूम नहीं है लेकिन समय पर कोई काम आ जाए तो झट भीतर से समझदारी आ जाए नहीं रहा और धैर्य जी रहे जीवन में यह नहीं कि जीप जीप चल गई हाथ चल गया पांव चल गया अपने इंद्रियों को धारण करने की शक्ति हो और यदि कोई अपराध करे सास कुछ कह दे तो पति से लगाने की जरूरत नहीं हो देवर कुछ कह दे पति से लगाने की जरूरत नहीं है क्षमा अपराधी को क्षमा करना अपनी इंद्रियों को काबू में रखना और समय पर सूझबूझ से काम लेना अपने कर्तव्य का स्मरण हो जाना आवश्यक होने पर मधुर बोलना नहीं तो बोल नहीं देखो अपनी रहनी सुधारोगे तुम्हारी सास कहेगी कि तो तुम्हारी बहु बहुत अच्छी है बहु तो कहेगी तो हमारी सास बहुत अच्छी तुम्हारी कीर्ति होगी तुम अपने को सदगुण संपन्न बनाओ प्रिय प्राय वृत्ति अपने मन में सबके लिए प्यार रहे अपनी रहनी से किसी को उद्वेक न हो और ऐसा लगे हमारे प्यारे तो भगवान वे इसमें है इसमें है इसमें है इसमें है सब तो में अपने प्रभु का दर्शन हो ये रहनी की रीति है अपने को ठीक रखना नहीं तो आप दुनिया को बना नहीं सकते। आप देखो करते क्या हो जब आप सोचते हो कि धर्म से हमारा काम नहीं बनेगा अधर्म से काम बनेगा सच से काम नहीं बनेगा झूठ से बनेगा अहिंसा से नहीं बनेगा हिंसा से बनेगा ईमानदारी से नहीं बनेगा बेईमानी से बनेगा हमको ब्रह्मचर्य से सुख नहीं मिलेगा व्यभिचार से सुख मिलेगा तब आप क्या करते हो आप अधर्म के सामने धर्म को पराजित कर देते हो आपका दोष क्या है जहा जीत होनी चाहिए धर्म की वहां आप अधर्म की जीत कराते हो माने आप पांडव पक्ष में नहीं रहते हो आप कौरव पक्ष में चले जाते हो आप राम पक्ष में नहीं रहते हो रावण पक्ष में चले जाते हो आप कहते हो धर्म की जीत नहीं होगी अधर्म की जीत होगी dragging, आप सारे विश्व की हानि करते हो आ, मानवता की हानि करते हो धर्म की हानि करते हो जब आप सोचते हो कि ये काम हमारा ईमानदारी से नहीं बेईमानी करने से बचेगा तो अपने को ठीक रखना ये मर्यादा है ये धर्म की मर्यादा है एक बात है आप कड़वे हो के मिलते हो बोल लो अपने को देखो एक महात्मा कहते थे कि कोई चीज रखो हो, तो खट से ना बोले हो तो चोट लगो कैसे चोट लगती है कटोरे को भी चोट लगती है गिलास को भी चोट लगती है तुम कहीं कलम रखते हो घड़ी रखते हो तो उसको भी चोट लगती है बहुत सावधान बाबा वो आपने सुना ही होगा हर कृष्ण दास जी कभी कभी सुनाते थे एक महासमा के पास कोई आया दर्शन करने के लिए देखा कमरे के भीतर बैठे हैं। जल्दी से जूता निकाला तो जूता एक दूसरे पर चढ़ गया वो फिर दरवाजे के भीतर घुसा तो खट से कीवाड़ी को उसका धक्का लगा और किवाड़ी बोल गई गया महाराज को नमस्कार किया बोले महाराज क्यों क्यों भाई हम अपने आप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए बोले देखो पहले बाहर निकलो बोले वो जूता जो एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है उसको उतार के ठीक रखो और ये किवाड़ी को जो चोट मार के आए हो उसको हाथ जोड़ो माफी मांगो, है ना सब हमारे पास बैठो हमारे महात्मा थे मोकलपुर के बाबा जी तो उनके हम हलवल आते थे, थे हम लोग रहते सेवा में तो महाराज एक पर एक रख दिया बहुत डांट तो कहते जब आदमी के ऊपर आदमी हमेशा चढ़ा रहेगा तो उसकी क्या गत होगी? बाबा आम के ऊपर आम आलू के ऊपर आलू का नहीं आ, किसी के ऊपर किसी को मत रख जाएगा वो सड़ जाएगा उसको चोट लग जाएगी किसी ने मेरे सामने खास उखाड़ ली दूध उठाड़ ली वो डांट पड़े लगा देखो तो ये ईश्वर की कृपा से बरसा हुई मिट्टी पीली हुई बीज में अंकुर उगा घास अब उसको गाय चरेगी तो दूध बनेगा दूध को मनुष्य पिएगा तो बीर्ज बनेगा उससे एक मनुष्य की उत्पत्ति होगी और तुमने घास को नोच के फेंक दिया ये सूख जाएगी फिर माटी की माटी इतनी उन्नति करके ये घास घास बनी थी इसको तुमने आहा, बेकार इसका जीवन बेकार कर दिया क्या को क्या अधिकार था किसके जीवन को नष्ट करते हो तो सावधान आप क्षरण के किसी किसी पेड़ में से मधु होता है वो मधु व्यक्ति ब्रज में तो एक पेड़ था बरसाने नंदगांव के बीच में एक दुमिल बन है दुमिल बन उस पेड़ पर लता चढ़ी हुई थी आ, काला काला पेड़ और बिल्कुल गोरी गोरी लता राधा कृष्ण दुमिल बोलते थे द्वि द्वि माने राधा कृष्ण दोनों मिल रहे हैं दुमिल बन उसका नाम महाराज उसमें से ऐसा मधु शरण होता था कि महात्मा लोग ले जाके अपना कमंडलू उसकी जड़ में लगा देते थे और जब भर जाता था बर्तन तब लेके उसी को पी लेते और उसी से उनकी गुजर बसर हो जाती जीविका उसी से खा लेते उसी से पेट कैसे दो मिल मनुष्क तो आप मधुक्षरण कीजिए सबको जीविका सबको जीवन दीजिए दे जी। कैसे दें आपके जीवन में विनय ओ हेकड़ी ओ भ्रमण एक बार हमने देखा हो एक करोड़पति वो खुद तो आता नहीं था पर उसकी मां ने बहुत आग्रह किया कि चलो बाबा को चल उड़िया बाबा जी को नमस्कार करो अब वो महाराज मां की बात मांग के कि मां लड़ेगी अब वो आ गया सभा के बीच में घुस आया पर उसको प्रणाम करना नहीं आता था ना तो वो समझ पाता था कि किसको हाथ जोड़ना है और ना तो उसको मालूम कैसे हाथ जोड़ा देखो ना अभ्यास ही छूट गया अरे बाबा तुम किसी को भी हाथ जोड़ लो तो इससे क्या तुम्हारा अपमान हो गया तिरस्कार हो गया तुम छोटे हो गए न कस्या उन्नति भगवती महिन्न स्तोत्र का तो कहना है कि यदि सिर झुकाया जाए तो झुकता है सिर और होती है उन्नति न कस्या उन्नति भगवती सिरसवनती अरे बाबा जरा झुक के चलो ओ छाती हूँ एक बार जवालापुर महाविद्यालय में कोई बात हुई थी हरिद्वार में तो उन्होंने कहा भाई हम अपनी निगाह नीची करके चलने को तैयार हैं हम तुम्हारी ओर नहीं देखते लेकिन तुम भी तो इस तरह आया होके मत निकला करो आया शब्द का प्रयोग किया सत्य ना तो आप जानते हो आया होना क्या होता ऐसी निर्लज होकर के खुल करके तुम भी तो मत तो आप आया होकर निकलते हैं तो। आपके जीवन में विनय होना चाहिए इसके प्रति कब भला तो पत्थर की पूजा करने वाले हम लोग पेड़ तो पौधे की पूजा करने वाले हम लोग में भगवान देखने वाले सालग्राम ग्राम शिला में भगवान देखने वाले शिवलिंग में भगवान देखने वाले गाय में भगवान देखने वाले समुद्र में सूर्य में भगवान देखने वाले और बायो तमो प्रत्यक्षम ब्रह्मा बोलने वाले किसको जितना ये सवाल कहा है विनय तो अपने जीवन का भूषण है विनय तो अपने जीवन का माधुर्य जी है सौंदर्य है रहनी अपनी अपनी रहनी सीख करो बोलने में एक बार में जगतगुरु गुरु शंकराचार्य ब्रह्मानंद स्वामी के पास गए उनसे मैंने संन्यास उन्हीं से लिया दल हमारा उनका कोई पुराना तेला था गृहस्थ ओ आते वाला बोला गुरु भाई बहुत दिन के बाद आए तो मैंने शंकराचार्य जी से कह दिया कि ये तो हमको गुरु भाई बोलते हैं और तो उन्होंने डाट दिया गृहस्थ को दोबारा बोले सन्यासी और गृहस्थ गुरु भाई नहीं होते हैं सन्यासी सन्यासी गुरु भाई होते हैं गृहस्थ गृहस्थ गुरुभा होते हैं गृहस्थ ये सन्यासी गुरु ही होते हैं गुरुबाई नहीं है ना और बोलने में ध्यान रखना चाहिए तो कि हम क्या बोल रहे हैं ये आपकी जीत आपके काबू में है कि नहीं जरूरी हो तो बोलो अगर तुम्हारे बोले बिना किसी की हानि होती हो सो तो बोलना चाहिए समय के अनुसार बोलना चाहिए अब कोई तो भोजन करने बैठा है और आके बताया आप तुम्हारे किसी रिश्तेदार के मरने की खबर आई अब मर गया से